ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के एकमेव सूत्रस्थ पदार्थों को बता करके वाक्यर्थ को भी भगवान भाष्यकार ने बताया और व्याख्यान का पंचम कृत्य आक्षेप का समाधान भाष्य में चल रहा है जो जन्मादि पदार्थ हैं वह श्रुति में बताया गया जन्म स्थिति लय रूप विकार त्रय ही हैं, श्रुति में बताए गए जन्मादि में बाकी तीन का अंतर्भाव हो जाता है इसलिए ये अन्यषा अपि इत्यादि से कह करके फिर ये जो शंका थी कि यास्क ऋषि के द्वारा निरुक्त ग्रंथ में रचित देहो जायते इत्यादि वाक्य को ही जन्मादि अधिकरण का विषय क्यों न माना जाए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि यदि यास्क ऋषि के वाक्य को जन्मादि सूत्र का विषय मानेंगे तो यह ब्रह्म का लक्षण करने वाला सूत्र न हो करके महाभूतों का लक्षण करने वाला सूत्र सिद्ध हो जाएगा इसलिए यह समझ मूलक ही यह सूत्र है यास्क मुनि रचित वाक्य मूलक नहीं है और जन्मादेश इस सूत्र से एक प्रकार से एक युक्ति सूचित हुई कि जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म को छोड़कर के अन्य कोई हो नहीं सकता ब्रह्म ही जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं उससे जगत के जन्म स्थिति लय होते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त जड़ प्रधान आदि से नहीं हो सकते और स्वभाव से भी जगत निष्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि स्वभाव पदार्थ का निरूपण जब करते हैं तो यदि स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति ये स्वभाव शब्द का अर्थ मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आता है और कारण अनपेक्षित्व ये स्वभाव पदार्थ है मानेंगे तो बताया गया वर्तमान में जो देखा जा रहा है धान्यादि कार्यार्थिका विशिष्ट देश विशिष्ट काल तथा विशिष्ट बीजादिरुप निमित्त का उपादान धान्यादि कार्य के निष्पत्ति के लिए वह ज्ञापन करता है कार्य में कारण की अपेक्षा है कारण अनपेक्षित्व कार्य में नहीं है तो जब वर्तमान में भी कोई कार्य कारण सापेक्ष ही है कारण निरपेक्ष नहीं है वो तो मूल कार्य आकाशवादि जगत भी कारण सापेक्ष ही होगा कार्य निरपेक्ष नहीं होगा अब एक प्रकार से यहाँ पर जो एक युक्ति सूचित हुई ये यथोक्त विशेषणस्य जगतः जगत यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्त इत्यादि भाष्यवाक्य ने एक व्यतिरिक बताया सर्व्ञसर्वशक्तिमा ईश्वर के बिना आकाशादि जगत की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकते इससे एक अनव्याप्ति निकल आई य कार्यम तत् सकर्तृकम जो कार्य है उसका कोई न कोई कर्ता जरूर होता है और यह व्याप्ति निकल आने से यह अनुमान होता है कि आकाशवादि जगत का भी कोई न कोई कार आ, करता है कार्य होने के कारण आकाश आदि सकर्तृक हैं कार्य होने से घटादि के तरह ऐसा एक अनुमान एक प्रकार से इस भाष्य से निकल आया तो यह अनुमान ही सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर का निश्चायक हो जाएगा तो परमेश्वर के ज्ञापक प्रमाण के रूप में श्रुति का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है स्वतंत्र रूप से यह आकाशादि जगत सकर्तृकम कार्यवात घटादिवत इस अनुमान से ही सिद्ध हो जाएगा परमात्मा परमात्मा का निश्चय हो जाएगा तो परमात्मा निश्चय के लिए श्रुति प्रमाण की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है ये भ्रांति तार्किकों को है तार्किकों की, की इस भ्रांति को भाष्कर भगवान बता रहे हैं ये तद एव अनुमानम इत्यादि से इस प्रकार का अवतरण टीका में टीका टीकाकारणे लिखा था। वहां से क्या नाम सर्वज्ञत्वादि विशेषणकम ईश्वर मुक्ति जगत उत्पत्तिक नवती कर्ता कार्यना व्यति तेन इति यकर्तृकमित व्याप्ति और व्याप्ति जगति पक्षे साधेत, किम् ईश्वर इति किम श्रुतिया उपन्यस्यति। ये जो तार्किकों की भ्रांति है स्वतंत्र अनुमान से ईश्वर सिद्ध होगा इत्यािका इस भ्रांति को भस्कर भगवान बता रहे हैं इसका निराकरण करने के लिए ये बताने के लिए कि स्वतंत्र अनुमान परमेश्वर साधक नहीं है परमेश्वर अतन्द्रिय होने से अतन्द्रिय अर्थ में स्वतंत्र प्रमाण श्रुति ही होगी अनुमान नहीं होगा तो पहले तार्किकों की भ्रांति बताई जा रही है भाष्य में ए तद एव अनुमानम संसारी ईश्वर व्यतिरिक्वरास्ति साधन मनन्ते ईश्वरकारणिनत तो अनुमान यानी कार्यलिंगक जो अनुमान है वही संसारी व्यतिरिक्तवर का अस्तित्व संसारी है जीव और जी उसे अतिरिक्त यानी भिन्न ईश्वर के अस्तित्व का निश्चायक होता है और ईश्वर अस्तित्व और आगे लिखा आदि तो आदि शब्द से वो जगत का कर्ता के रूप में निश्चित जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञत्व ये आदि शब्द से लेना तो ईश्वर का भी निश्चायक होगा जगत कर्ता के रूप में और वह जगत का कर्ता ईश्वर सर्वज्ञ हैं इस अर्थ को भी यह अनुमान ही स्वतंत्र प्रमाण के रूप में बताएगा ऐसा तार्किकों का मानना है जो केवल ईश्वर को कर्ता रूप निमित्त कारण मात्र मानना चाहते हैं उपादान कारण नहीं जगत का निमित्त कारण मात्र है ऐसा मानने वाले उनकी यह भ्रांति है थोड़ा इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए अनुमानम एव साधनम तो एक अनुमानम एव साधनम यानी ईश्वर निश्चायकम ईश्वर निश्चय का साधन यानि प्रमाण स्वतंत्र रूप से यह अनुमान ही है न श्रुति एवंकार का व्यावर्त्य बताया श्रुति तो ईश्वर अस्तित्व तथा ईश्वर के सर्वज्ञत्व का निश्चाय स्वतंत्र प्रमाण श्रुति नहीं है अनुमान है न श्रुति मनते ऐसा अन्वयक योजना शब्द कान्वय और भाष्य में और आगे टीकाकार कहते हैं कि अथवा यह श्रुति युक्तिमात्र अस्मत्समत सत अन इति अथवा इस मनंते सर्वनाम से व्याप्ति को ग्रहण करना तो ये यानी व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमान यानी स्वतंत्र ईश्वरअस्तिदि निश्चाक इति मन ऐसा मानते हैं कौन और यह जो व्याप्ति ज्ञान है ये कार्यम तत्सकर्तृकम यह व्याप्ति ज्ञान वेदांतियों को भी अभिप्रेत है लेकिन स्वतंत्र अनुमान प्रमाण के रूप में अपेक्षित नहीं है ईश्वर निश्चायक अनुमान प्रमाण के रूप में अपेक्षित नहीं अपितु ईश्वर के अस्तित्व तथा आदि को बताने वाली श्रुति के अनुग्राहक युक्ति के रूप में यह व्याप्ति ज्ञान वेदांती को अपेक्षित है सम्मत है इसलिए कहा कि श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्रत्वेन न अस्मत्मतम अस्मत का अर्थ हम वेदांती तो हम वेदांतियों को भी यह व्याप्ति ज्ञान श्रुति के अनुग्राहक युक्ति के रूप में सम्मत है लेकिन वह स्वतंत्र अनुमान नहीं सम्मतम सत ये अलग निकालना सम्मतम सत अनुमानम वो स्वतंत्र अनुमान है ऐसा तार्किक मानते हैं और हम तो मानते हैं केवल श्रुति का अनुग्रह युक्ति मात्र रूप है श्रुति वे वो श्रुति जब तक अनुमान से अनुमोदित नहीं होती तब तक प्रमाण नहीं है ये तार्किक मानते हैं अनुमान से अनुमित अनुमोदित तो श्रुति ही प्रमाण होगी तो हाँ और वेदांति का मानना है कि श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है वेदांति और मीमांसक और श्रुति के द्वारा निश्चित अर्थ को और दृढ़ करने के लिए वो तो सहायक बन जाता है अनुमान वो अलग बात हाँ, तो ये स्वतंत्रम अनुमानमति मनते तार्किक ऐसा मानते हैं मनते का करता है तार्कि और वेदांत क्या मानते हैं कि श्रुति अनुग्रह की युक्ति मात्रत्व अस्मत सम्मतम यह व्याप्ति ज्ञान युक्ति रूप है श्रुति अनुग्रह की युक्ति रूप मात्र से हमें अपेक्षित है स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं और तार्किक इसे ही स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं ईश्वर अस्तित्वादि साधनम यहां पर ईश्वर अस्तित्वादि में आदि शब्द से ग्राह्य पदार्थ बताया जा रहा है सर्वज्ञत्व को तो सर्वज्ञत्व आदि पदार्थ आगे कहते हैं यदवा व्याप्ति ज्ञान सहकृत एक तत् एव एवं अनुमान स्वतंत्र इत्यर्थः तो एक शब्द से व्याप्ति ज्ञान सहकृत लक्षण को लेना जो लक्षण सूत्र के द्वारा बताया गया लक्षण है जगत कारण तो रूप लक्षण इस लक्षण को ही स्वतंत्र अनुमान प्रमाण मानते हैं कौन तार्किक लोग ए तत्त ये सर्वनाम है वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा और प्रकृत है जन्मादि सूत्र का अर्थ जन्मादि सूत्र का अर्थ है जगत कारण त्वरूप लक्षण तो ये जो जगत कारण तवरूप लक्षण है इस लक्षण से लक्षण को ही व्याप्ति ज्ञान से सहकृत इस लक्षण को ही क्या करेंगे कि स्वतंत्र अनुमान प्रमाण के रूप में मानेंगे कौन तार्किक वे कहते हैं ये लक्षण ही जगत कारणत्व रूप लक्षण ही स्वतंत्र अनुमान है ईश्वर के अस्तित्व का तथा सर्वज्ञत्व का निश्चायक तो कहते हैं फिर इसमें से व्याप्ति ज्ञान किस अर्थ का निश्चय होता है और लक्षण की अर्थ का निश्चाय होता है इसे अलग अलग करके बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर लिखते हैं टीकाकार की तत्र अयम विभाग जब व्याप्ति ज्ञान सहकृत लक्षण को ही स्वतंत्र अनुमान मानना है तार्किकों को तो वे ये कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान से तो ईश्वर का अस्तित्व निश्चित होता है कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व निश्चित होता है और जगत कारणत्व तो रूप लक्षण से उस जगत कर्ता ईश्वर में सर्वज्ञत्व का निश्चय होता है हा वो जो जगत का कर्ता जो होगा वो सर्वज्ञ है जगत का कर्ता सर्वज्ञ है ये लक्षण वाक्य से सिद्ध होगा हे हाँ। विभाग बताया जा रहा है कि त्र अयम विभाग व्याप्ति ज्ञात जगत कर्ता इति अस्तित्व तो सिद्धि तो जगत का कोई ना कोई कर्ता है सामान्य रूप से कर्ता सिद्ध हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान से जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् घटाधिवत इससे जगत का कर्ता है ये निश्चित हुआ और वह जगत का कर्ता सर्वज्ञ हैं कर्ता सर्वज्ञ जगत कारणत्वात्, ये जगत कारण रूप लक्षण से उस जगत के कर्ता में सर्वज्ञत्व सिद्ध होगा ऐसे अलग अलग दो अनुमान हैं वे कहते हैं कि व्याप्तिज्ञा जगत कर्ता अस्ति इति अस्तित्व सिद्धि पश्चात सकर्ता सर सर्वज्ञ जगत कारण्वात व्यतिरेकेण कुलाधिवत सिद्धिर्लक्षण तो जब कर्ता सिद्ध हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान से तो वो फिर कहते हैं सकर्ता है जगत का कर्ता सर्वज्ञ हैं जगत का कारण होने से व्यतिरिक न कुलालादि के तरह कुलालादि जगत के कारण नहीं हैं क्यों वो सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ नहीं है वो जगत का कारण नहीं हो सकता कुलालादि अल्पज्ञ है इसलिए जगत के कारण नहीं है और परमेश्वर जगत का कारण है जगत का कर्ता जो है वो सर्वज्ञ हैं ये निश्चित होगा सर्वज्ञ लक्षणात इति एने इति अयम विभाग एहसान में करना उधर अब यहाँ पर जो मन्यन्ते इस क्रियापद का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये सूचित कर रहे हैं कि यह तार्किकों की मान्यता भ्रांतिरूपा अध्या है अध्यास रूप है यह अनुमान सद अनुमान नहीं है अनुमान अनुमानभास है अनुमान प्रमाण नहीं प्रमाणाभास है ऐसा मनंते इसो क्रिया का प्रयोग करके सूचित कर रहे हैं ये टीकाकार कहते हैं कि अत्र मन्यन्ते इति अनुमानस्य आभासव सूचितम् तो अत्र यानी इस भाष्यवाक्य में मन्यन्ते इस क्रिया का प्रयोग करके भाष्कर भगवान ने तार्किकों को जो ईश्वर अस्तित्वादि के निश्चायक प्रमाण के रूप में अनुमान अपेक्षित हैं उसमें अनुमाना सूचित किया मन्यन्ते क्रिया का प्रयोग करके अभासत्व सूचितम कैसे आभाव सूचित हुआ इसे स्पष्ट करते हैं तथाही इत्यादि से कि तथा ही अंकुरादो तावत जीव कर्ता न तो ये अनुमान अनुमानाभास कैसे हैं? सद अनुमान नहीं है पूर्व पक्षी का इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं ये जो अंकुरादि कार्य है यानि कार्यम कार्यत्वात् कार्यवात् जो कह रहे हैं तो इसमें व्यभिचार दिखाया जा रहा है कहते अंकुरादो तावत् जीव करता न बहती जो खेत में बोया, बोया हुआ बीज है वह अंकुरित होता है तो जिसने बोया वह बीज के अंकुरित होने में कारण नहीं बनता तब तो सारे के सारे बीज बोने वाला ये थोड़ा ही चाहता है कि कुछ उगे और कुछ न उगे सब के सब अंकुरित हो जाए ये बोने वाले की इच्छा होती है लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती का अर्थ है वो जो अंकुरित हुए हैं वो उसने अंकुरित नहीं किया उसने तो जमीन में बीज डाल दिया लेकिन अंकुरित करने वाला वो नहीं है तो ये कहते हैं कि अंकुरादो यानी अंकुरादी कार्य में जीव करता नवती क्यों तो कहते हैं हाँ एक और जीवात भिन्नस्य दूसरा भी कोई हो नहीं सकता जीव तो है ही नहीं प्रत्यक्ष से निश्चित हो रहा है। और जीवात भिन्न से घटवद अचेतनत्वनियम अन्य कर्ता नास्तेव और जो जीव से भिन्न है यत्र जीव यीव भिन्नवत अचेतन ऐसी एक व्याप्ति है उदाहरण है घट तो घट में जीव भिन्नत्व है और अचेतनत्व भी है जड़पत्व भी है तो घट हैं, पत्थर हैं, ऐसे कई हैं जीव भिन्नत्व घट में देखा जा रहा है और उसका व्यापक जड़पत्व भी देखा जा रहा है इसलिए व्याप्ति होगी इस व्याप्ति में जड़प तो हो जाएगा व्यापक और जीव भिन्नत्व तो हो जाएगा व्याप्य तो अंकुरादि का कर्ता तो इसका अर्थ है चेतन तो केवल जीव ही है और जीव से भिन्न जो भी होगा वह जड़ होगा और अंकुर रूपी अंकुरादि कार्यों में देखा जा रहा है जीव में कर्तृत्व तो नहीं है और जीव से भिन्न जो भी है वह जड़ होने से उसमें भी कर्तृत्व तो नहीं होगा इसलिए जीव से भिन्न दूसरा कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं होगा और जीव भी कर्ता सिद्ध नहीं हुआ तो बिना कर्ता के ही अंकुरादि कार्य हैं तो वहाँ ये विचार हो रहा है ना इसलिए अनुमान अनुमानाभास है वो सद अनुमान नहीं अंकुरादि कार्य जीव के बिना यानि कर्ता के बिना ही हो रहे हैं इसलिए यद कार्यम तत्सकर्तृकम ये नहीं कहा जाएगा उसमें अंकुरादि में कार्यत्व तो है लेकिन सकर्तृकत्व तो नहीं है तो मतलब सकर्तृकत्व तो के अभाव में भी कार्यत्व तो हेतु रहता है वो तो व्यभिचारी होगा साध्य का जहाँ साध्य नहीं है वहाँ पर भी हेतु रहेगा तो व्यभिचार नाम का दोष आएगा उसमें वो तो सद अनुमान नहीं होगा सद हेतु नहीं मत मतलब होगा सब सव्यभिचार नाम का हेतु हेत्वाभाष माना जाएगा उसे इसलिए ये जो अनुमान है ये कार्यम तत् सकर्तृकम कार्यवात् अनुमान में प्रयुक्त कार्यत्व हेतु सकर्तृकत्व साध्य का व्यभिचारी है ये सव्यभिचर नाम, नाम का सब सव्यभिचार नाम का हेतु हेत्वाभाष है और हेत्वाभाष रूपी हेतु से युक्त अनुमान अनुमानुमान भास कहा जाता है नहीं होता इसलिए सूचित किया है एक किराद कर्ता नवती जीवा भिन्न से घटवद अचेतनियमान अनः इति न्यतिरेक निश्चया यत कार्यम तत् इति व्याप्ति ज्ञाना सिद्धि तो व्याप्ति ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा व्याप्ति ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो जगत का कर्ता सिद्ध नहीं हो पाएगा ये बताया था ना कि पूर्व पक्ष ने विभाग बताते समय कि व्याप्ति ज्ञान से आकाश आदि जगत का कर्ता सिद्ध होता, होता है और लक्षण से सर्वज्ञत्व सिद्ध होता तो पहले कर्ता का ईश्वर के, का के अस्तित्व का कर्ता जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व का निश्चायक जो व्याप्ति ज्ञान है वही सिद्ध नहीं हो रहा है वही असिद्ध हैं तो ईश्वर का अस्तित्व तो ही सिद्ध नहीं होगा ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं सिद्ध होगा तो सर्वज्ञत्व तो फिर वो भी सिद्ध नहीं होगा किसमें सर्वज्ञत्व सिद्ध करेंगे वो धर्म ही सिद्ध नहीं हुआ तो य्य इति व्याप्ति ज्ञान सिद्धि तो लक्षण लिंगक अनुमानतु बाध तो यानी इसमें तो व्यविचार नाम का दोष हुआ व्याप्ति ज्ञान रूप जो अनुमान उसमें तो व्यविचार नाम का दोष हुआ और सर्वज्ञत्व तो साधक जो लक्षण लिंगक अनुमान है जगतकर्ता सर्वज्ञ जगत कारण ये हैं लिंगक अनुमान और उसमें बाध नाम का दोष आता है यानी यह बाधित नाम का हेतु हितवाभाष होगा बाध क्या है पक्षे पक्ष में साध्याभाव का निश्चायक प्रमाणांतर यदि है तो बाद होता है प्रमाणातरे निश्चित सबाधित ये बाधित नाम के हेत्व हाँ? क्या हाँ, हाँ, हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाद होता है वहां तो नहीं अनुष्ण है उसमें अनुष्णत्व साध्य का प्रत्यक्ष प्रमाण से उष्णत्व का बाद है अनुष्णत्व का बाद है वो उष्ण है अनुष्णत्व साध्य है ना उसका बाद है, उष्णत्व है उसमें यानी अनुष्णत्व का अभाव है उष्णत्व उसका निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। अभाव का साध्य के अभाव का ऐसे ये जो करता है उसमें सर्वज्ञत्व के अभाव का निश्चय होगा तो वो हो जाएगा एक प्रकार से बाधित हेतु हेत्वाभाष इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्षण लिंगक अनुमाने तु बाध कैसे तो कहते हैं अशरीर से जन्य ज्ञानायोगात यज्ञान तन मनोजन्यम इति व्याप्ति विरोधे नित्य ज्ञाना ज्ञानाभाव निश्चयात तो जो जगत का कर्ता आकाश आदि जगत का कर्ता वह अशरीर है कि सशरीर है तो मानना पड़ेगा अशरीर है परमेश्वर का शरीर नहीं है तो अशरीर है तो जो अशरीर है उसको जन्य ज्ञान नहीं होता जन्य ज्ञान तो आत्म मनसंयोग से जन्य होता है और वो शरीरावच्छेद छेदेन होता है तो परमेश्वर अशरीर होगा तो उसमें जन्य ज्ञान नहीं होगा जैसे जीव को शरीर जीव को आत्मसंयुक्त मन मन संयुक्त चक्षरादि इंद्रियों का जब रूपादि विषयों के साथ सन्निकर्ष होता है तो चाक्षुष प्रत्यक्षादि ज्ञान होते हैं वो इंद्रियादि से जन्य हैं ऐसे इंद्रिय जन्यत्व और अनुमानादि प्रमाण जन्यत्व जन्य ज्ञान में होता है लेकिन ये जीव को होता है शरीरधारी होने से और परमेश्वर तो अशरीरी हैं उसका शरीर नहीं है तो अशरीर परमेश्वर में जन्य ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो ये कहते हैं अशरीरस्य जो जगत का कर्ता तार्किकों को परमेश्वर अपेक्षित है वह अशरीर है इसलिए उसमें जन्य तो नहीं होगा तो जन्य तो अयोगात् और ये ये व्याप्ति है तो यदि ये कहें कि ठीक है परमेश्वर में हमको भी जन्य ज्ञान मानना इष्ट नहीं है परमेश्वर तो नित्य ज्ञानवान है ऐसा तार्किक यदि कहना चाहेंगे तो कहते हैं आपने एक व्याप्ति मानी है वो व्याप्ति क्या है वो व्याप्ति है यज्ञानम तन मनोजन्यम ये एक आपने व्याप्ति मानी है और इसो व्याप्ति का विरोध होगा यदि नित्य ज्ञान को भी स्वीकार करोगे तो नित्य ज्ञान होने से वो मन से उत्पन्न तो होगा नहीं तो मनोजन्य तो उसमें रहेगा नहीं तो इसलिए जो भी ज्ञान है वो मन से ही जन्य होता है ये जो आपकी व्याप्ति है इस व्याप्ति का बाद होगा इस दृष्टि से करे यश ज्ञानम तन मनोजन्यम व्याप्ति विरोध है नित्य ज्ञान तो परमेश्वर में नित्य ज्ञान की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी और ज्ञानाभाव भाव निश्चयात इसलिए क्या हुआ अशरीर होने से जन्य ज्ञान नहीं होगा और इस व्याप्ति का विरोध होने से नित्य ज्ञान भी अशरीर ईश्वर में सिद्ध नहीं होगा तो ज्ञाना निश्चयात तो अशरीर ईश्वर में जगत के कर्ता के रूप में आपको अपेक्षित जो ईश्वर है उसमें ज्ञाना भाव का निश्चय होगा तो ज्ञान ही नहीं है तो सर्वज्ञता तो दूर तो <coughs> ही हो गई सर्वज्ञता तो दूर ही रही ज्ञान सिद्ध नहीं होगा हाँ तो ज्ञानाभाव निश्चयात तस्मात अतीन्द्रियार्थे श्रुतिरव शरणम इसलिए ईश्वर का अस्तित्व और सर्वज्ञत्व स्वतंत्र अनुमान से सिद्ध होगा ये अभिमान नहीं करना चाहिए ईश्वर अतीन्द्रिय हैं तो अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में स्वतंत्र प्रमाण न तो प्रत्यक्ष होगा न तो अनुमान होगा और तो श्रुति ही होगी श्रुति बताएगी अतीन्द्रिय वस्तु के विषय में वो है या नहीं ऐसा अस्तित्व का निश्चय भी श्रुति से होगा और फिर वो है तो सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ हैं चेतन है कि है। है जड़ हैं ये सब निश्चय भी श्रुति से होगा जगत का कर्ता स्वतंत्र रूप से श्रुति से निश्चित होगा इसलिए कहा कि तस्मात तस्मात्न्द्रियार्थे श्रुतिरव शरणम श्रुत्यर्थ संभावना अनुमानम युक्तिमात्र न इति भावः तो श्रुत्यर्थ संभावनार्थत्वेन और श्रुति के अर्थ की संभावना आ, अनुमान से होती है श्रुति का जो श्रुति के द्वारा ज्ञापित जो अर्थ है उसकी संभावना मानी जाती है बाधाभाव और वो अबाधित है श्रुति अर्थ अयुक्त नहीं है इसे बताने के लिए अनुमानम युक्ति मात्रम वह युक्ति मात्र हैं मैने श्रुति की अनुग्राहक युक्ति है स्वतंत्र प्रमाण नहीं तो अनुमानम युक्तिमात्र न इति भाव ये एक तद ए, क्या नाम मन्यन्ते इस क्रियापद का प्रयोग करके भगवान भाष्यकार यह ज्ञापन कर रहे हैं कि ईश्वर अस्तित्व तथा ईश्वर के सर्वज्ञत्व में अनुमान स्वतंत्र प्रमाण नहीं हैं स्वतंत्र प्रमाण श्रुति ही है आगे हैं ननु इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है भाष्य में जो ननु इत्यादि से एक तार्किकों की आशंका आ रही है उसका कि ननु इदम अयुक्तम श्रुते अनुमान्तर भावम अभिप्रेत्य भवदीय सूत्रक्रिता अनुमान इति उपनष्यवात्त वैशेषिकंकते ननु इति तो जो अनुमान को स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहते हैं और अनुमान से अनुमोदित श्रुति ही प्रमाण होगी स्वतंत्र श्रुति प्रमाण नहीं है ऐसी मान्यता है वैशेषिकों की वे वैशेषिक शंका करने जा रहे हैं और शंका करते समय उनका अभिप्राय ये है जो उनका मानना है उसी को हृदय में रख करके शंका करते हैं तो उनका मानना है कि अनुमान स्वतंत्र प्रमाण है और अनुमान से अनुमोदित यानी अनुमान से सिद्ध अर्थ का समर्थन करने के लिए मात्र श्रुति आती है वह स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए नहीं ये उनकी अपनी मान्यता है और इसी मान्यता को दृढ़ करने के लिए ये शंका करते हैं वे कहते हैं कि व्यास जी ने भी यहां पर जन्मादेश इस अधिकरण में विचार विषय के रूप में य तो आ ईमानी भूतानी इत्यादि श्रुति को नहीं रखा है जन्मादि सूत्र तार्किक कहते हैं ये तो आ ईमानी इत्यादि श्रुति का विचार करने वाला नहीं है श्रुति विचारात्मक नहीं है अपितु ब्रह्म अस्तित्व तथा उसके सर्वज्ञत्व के निश्चाय प्रमाण के रूप में अनुमान का ही विचार करने वाला यह अधिकरण है यह अधिकरण यह बता रहा है कि ब्रह्म और ब्रह्म की सर्वज्ञता का निश्चायक प्रमाण अनुमान है इसलिए अनुमान प्रमाण विषयक यह अधिकरण है ऐसा मानना है वैशेषिकों का और अपनी इस को सिद्ध करना चाहते हैं व्यास जी के व्यास जी को सामने रख करके मनवाना चाहते हैं वेदांत के आचार्य सूत्रकार भगवान व्यास जी के व्यास जी को सामने रख करके अपना सिद्धांत मनवाना चाहते हैं वैशेषिक वेदांतियों से भषकर भगवान से इस दृष्टि से शंका है कि व्यास जी ऐसा मानते हैं ऐसा वो कह रहे हैं वैशे क्या मानते हैं कि श्रुति ये तो वा यानी भूतानी जायंते इत्यादि श्रुति का अंतर्भाव जगत कारणत्व ब्रह्म में बताने वाली श्रुति का अंतर्भाव अनुमान में है अंतर्भाव अनुमान में का अर्थ है अनुमान से पहले जगत का कर्ता निश्चित होता है जगत का कारण परमेश्वर और फिर ये ये कहते ठीक अनुमान ठीक कह रहा है। ऐसा अनुमान का समर्थन करने के लिए सामने आती है ये कहना ये श्रुति का अनुमान में अंतर्भाव होना तो व्यास जी को ऐसा ही अपेक्षित है व्यास जी ऐसा ही मान करके श्रुति का अनुमान में अंतर्भाव मान करके अनुमान को ही इस जन्मादि अधिकरण के विषय के रूप में रखे हुए हैं इस सूत्र में ऐसी शंका वैशेषिक करते हैं ननु इत्यादि से ये यहां पर लिखा कि ननु इदम अयुक्तम यानी ये जो वेदांती का कहना है कि युक्ति स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ये कहना आयुक्त है यानी अनुचित है वेदांतिका का ये कहना अनुचित है ऐसा वैशेषिक कह रहे हैं क्यों तो कहते हैं श्रुते अनुमानांतर भावम अभिप्रेत्य तो श्रुति का अनुमान में अंतर भाव को मान करके भवदीय सूत्रक्रिता यानी आपके जो आचार्य हैं व्यास जी उनके द्वारा अनुमान से व उपनिष्यवाद जन्मादि सूत्र में अनुमान को ही उन्होंने उपस्थापित किया है ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए श्रुति प्रमाण को नहीं अनुमान प्रमाण को ही उपस्थापित किया है सूत्रक्रिता अनसनवादी वैशेक शंकते कि नुहापी जन्मादि सूत्रे तो ईहापी जन्मादिूत्रे यानी ये जो जन्मादि अधिकरण है इस जन्मादि अधिकरण में तदेव अने तदेव अनम जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् इत्यादि अनुमान ही ब्रह्म का निश्चायक स्वतंत्र प्रमाण के रूप से व्यास जी ने रखा है इस अधिकरण के विषय के रूप में ये वैशेषिक की शंका हुई न इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है उससे पहले इस शंका वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार कि अतो इति मन्यंते अनुमान से आभासत्वक् रुक्ता इसलिए जो शुरू में कहा था न कि मन्यंते क्रियापद का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान अनुमान में आभासत्व तो यानी प्रमाणाभास तो बताते हैं वो सद, सद अनुमान नहीं है अभी तो अनुमानाभास है ये बताना चाहते हैं मनते क्रियापद का प्रयोग करके ये जो टीका कारणी कहा था इसलिए ननु इत्यादि का अभिप्राय वैशेषिकों का ये निकला कि मनंते क्रिया पद से भाष्यकार भगवान के द्वारा ईश्वर अस्तित्ववादी साधक अनुमान में अनुमानाभास का कथन गलत है ये अभिप्राय निकालना गलत है अतः अतः का अर्थ है जन्मादि सूत्र में व्यास जी ने अनुमान का ही स्वतंत्र ईश्वर अस्तित्व निश्चायक प्रमाण के रूप में ग्रहण करने के कारण यह अतः शब्द का अर्थ निकलेगा तो सूत्र के व्याख्याता भाष्यकार भगवान को मनते क्रियापद का प्रयोग करके अनुमान को आभास है ये कहना गलत है भाष्कर भगवान के द्वारा ऐसा कहना गलत है अयुक्त है का अर्थ ये आभासोक्ति के जगह आभासत्वोक्ति ये तो एक छपा नहीं है आभा सत्वोक्ति ऐसा होना चाहिए आभाोक्ति है वो तो होना चाहिए जैसे पहले था ना, हाँ, अत्र मनंते अनुमान से आभासत्व सूचितम वहा तो आभासत्व है तो यहाँ पर भी आभा सत्ोक्ति ये होना चाहिए स पूरा और वो ओकार की मात्रा त्व तो पर अब ये जो शंका है वैशेषिकों की इसका निराकरण वेदांती करते हैं न इत्यादि से न इत्यादि का अवतरण है टीका में यदि श्रुतीना स्वतंत्र मानत्वम मनत्व न सर् तत्वसम इत्यादि तात्पर्य सूत्रकृत न विचारेत तस्मात् तस्मा उत्तरसूत्र श्रुति विचाराथन्मादूत्रे श्रुतिरव स्वातंत्रेन इति पिहरती न इति तो ये कहते हैं कि यदि नाम स्वतंत्र न स तो श्रुतियों को यदि स्वतंत्र प्रमाण न माना जाए सिद्धांति का अभिप्राय है वैशेकों का जैसा मानना है वैसा ही मानेंगे श्रुति स्वतंत्र प्रमाण नहीं अनुमान से अनुमोदित श्रुति प्रमाण है क्या मतलब उसमें स्वतः प्रामाण्य नहीं अनुमान सापेक्ष प्रामान्य है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा तरह तत्व समन्वयात इत्यादि तासाम तात्पर्य सूत्रकृत न विचारेत तो जो स्वतः प्रमाण नहीं है श्रुति ऐसे श्रुतियों का तत्व समन्वयात इत्यादि सूत्रों से तात्पर्य अवधारण अनुकूल समन्वय विचार तत्व समन्वयात इत्यादि से न करते तात्पर्य अवधारण न करते लेकिन किया है तत्व समन्वयात इत्यादि उत्तर सूत्रों में श्रुति का ही उदाहरण दे करके तात्पर्य अवधारण किया जा रहा है तात्पर्य निर्धारण किया जा रहा है तो ये जो व्यास के द्वारा उत्तर उत्तर अधिकरणों में श्रुति वाक्यों को विषय बना करके श्रुति के तात्पर्य का अवधारण करना ये ज्ञापन करता है कि व्यास जी श्रुति को स्वतः प्रमाण मानते हैं स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान अनुमोदित श्रुति प्रमाण होगी यानी उसमें परतः प्रामाण्य होगा ऐसा नहीं व्यास जी का मानना है आप हमारे आचार्य के अभिप्राय को ही नहीं समझे। बिना समझे ही ये आक्षेप लगा रहे हो कि श्रुति को अनुमान में अंतर्भुत मान करके अनुमान को यहाँ पर जन्मादि सूत्र के विषय के रूप में व्याजी ने रखा है ये आप हमारे आचार्य का गलत अभिप्राय समझ करके कह रहे हो तो यदि श्रुतीना स्वतंत्र मनत्व न सर् तत्वसमयात इत्यादी तासाम तात्पर्य सूत्रकृत न विचारेत तो सूत्रकार भगवान श्रुतियों के तात्पर्य का विचार ही न करते तस्मात्तरसूत्राण उत्तरसूत्र उत्तर हैं समन्वयात इत्यादि सूत्र और वे श्रुति विचाराथवाद श्रुति के ही अर्थक विचारक होने से श्रुति का विचार रूप होने के कारण जन्मादि सूत्र रेव स्वातंत्र न, न अनुमानम इति परिहरति परिहर ने तो जब उत्तर सूत्रों में श्रुति को ही विचार का विषय बनाया जा रहा है तो उत्तर सूत्रों के अनुसार समझना चाहिए कि जन्मादि सूत्र में भी आ, स्वतंत्र प्रमाण के रूप में श्रुति का ही विचार व्याजी कर रहे हैं न कि अनुमान का तो स्वातंत्र न श्रुतिरव विचार्य थे न अनुमानम ये अभिप्राय ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार न वेदांत वाक्य इत्यादि लिख रहे हैं कि न वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथवात सूत्राण तो वेदांत वाक्य रूप जो कुसुम है कुसुम कहते हैं पुष्प को फूल को तो वेदांत वाक्य ही फूल है और ऐसे वेदांत वाक्य यानी वेदांत उपनिषदों का एक एक प्रकरण जो ब्रह्मसूत्र के एक अधिकरण हैं इन एक अधिकरणों में एक प्रकार से एक वेदांत के प्रकरण रूपी पुष्पों को उन्होंने चुना है और एक जैसे अलग अलग पेड़ों से पुष्प लेकर के माला बनाने वाला माली धागे में उन पुष्पों को गूंथता है ना और माला बनती है और वो फिर माला जिसका सम्मान करना है उसके गले में डाली जाती है तो व्यास जी ने एक सौ बानबे पुष्प वेदांत वाक्य रूपी चुन करके इन एक अधिकरणों में क्या किया उनको एक सूत्र में ग्रथित किया हाँ तो हा तो ग्रथित किया धागे में कुथा और गुथ करके जो माला बनी वह माला जातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक द्वितीय ब्रह्म के गले में डाल दी का मतलब सारे उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण करके बताया कि उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही है ये ब्रह्म सूत्र में बताया गया है उसे एक प्रकार से साहित्यिक भाषा में भगवान भाष्य का सूत्रकार ने ऐसा कहा कि वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनाथ सूत्रानाम ये जो ब्रह्म सूत्र हैं 555 555 सूत्रों के एक अधिकरण हैं और उन एक अधिकरणों में वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों का ही ग्रथन किया गया है यानि तात्पर्य अवधारण किया गया है किसमें ब्रह्म ने तात्पर्य अवधारण के लिए ये पूरा ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का एक देश जो जन्मादि सूत्र है वह अनुमान का विचार कैसे करेगा इसलिए तो वैशेषिकों की भ्रांति ही है जन्मादि सूत्र को अनुमान प्रमाण का विचार करने वाला अधिकरण है ये मानना ये उनकी भ्रांति वाक्यों को ही विषय के रूप में सामने रख करके वेदांत वाक्यों का विचार करते हैं कि इन वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य विषय ब्रह्म है इस रूप में अब वाक्याचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मवगतर नानुमादि प्रमाणांतर निवृत्ता इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं